भारतीय व्याख्यान कलकत्ता अभिनंदन का उत्तर उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरान निबोधत कठोपनिषद उठो जागो जब तक अभिपित वस्तु को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक बराबर उसकी ओर बढ़ते जाओ कलकत्ता निवासियों युवकों उठो जागो शुभ मुहूर्त आ गया है सब चीज़ें अपने आप तुम्हारे सामने खुलती जा रही है हिम्मत करो और डरो मत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 और हमारी वर्तमान दुर्दशा का कारण भी यही है एक, इस एक मात्र इस श्रद्धा के एकमात्र इस श्रद्धा के भेद से ही मनुष्य मनुष्य में अंतर पाया जाता है इसका और दूसरा कारण है यह श्रद्धा ही है जो एक मनुष्य को बड़ा और दूसरे को कमज़ोर और छोटा बनाती है हमारे गुरुदेव कहा करते थे जो अपने को दुर्बल सोचता है वह दुर्बल ही हो जाता है और वह बिल्कुल ठीक है इस श्रद्धा को तुम्हें पाना ही होगा पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा प्राप्त की हुई जो भौतिक शक्ति तुम देख रहे हो वही श्रद्धा का ही फल है क्योंकि वे अपने दैहिक बल के विश्वासी हैं और यदि तुम अपनी आत्मा पर विश्वास करो तो वह और कितना अधिक कर, कारगर होगा उस अनंत आत्मा उस अनंत शक्ति पर विश्वास करो तुम्हारे शास्त्र और तुम्हारे ऋषि एक स्वर से उसका प्रचार कर रहे हैं वह आत्मा अनंत शक्ति का आधार है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 जितने भी मनुष्य हैं सभी को इसकी आवश्यकता है इसे श्रद्धा को प्राप्त करने का महान कार्य तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है हमारे राष्ट्रीय खून में एक प्रकार के भयानक रोग का बीज समा रहा है और वह है प्रत्येक विषय को हंसकर उड़ा देना गांधीर्य का अभाव इस दोष का संपूर्ण रूप से त्याग करो वीर बनो श्रद्धा संपन्न हो और सब कुछ तो इसके बाद आ ही जाएगा अब तक मैंने कुछ भी नहीं किया यह कार्य तुम्हें करना होगा अगर कल मैं मर जाऊं तो इस कार्य का अंत नहीं होगा मुझे दृढ़ विश्वास है सर्वसाधारण जनता के भीतर से हजारों मनुष्य आकर इस व्रत को ग्रहण करेंगे और इस कार्य की इतनी उन्नति तथा विस्तार करेंगे जिसकी आशा मैंने कभी कल्पना में भी न की थी होगी मुझे अपने देश पर विश्वास है विशेषतः अपने देश के युवकों पर बंगाल के युवकों पर सबसे बड़ा भार है इतना बड़ा भार किसी दूसरे प्रांत के युवकों पर कभी नहीं आया पिछले दस वर्षों तक मैंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया इससे मेरी दृढ़ धारणा हो गई है कि बंगाल के युवकों के भीतर से ही उस शक्ति का प्रकाश होगा जो भारत को उसके आध्यात्मिक अधिकार पर फिर से प्रतिष्ठित करेगी मैं निश्चित निश्चयपूर्वक कहता हूँ इन हृदयवान उत्साही बंगाली युवकों के भीतर से ही सैकड़ों वीर उठेंगे जो हमारे पूर्वजों द्वारा प्रचारित सनातन आध्यात्मिक सत्यों का प्रचार करने और शिक्षा देने के लिए संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक भ्रमण करेंगे और तुम्हारे सामने यही महान कर्तव्य है अतः एक बार और तुम्हें उस उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान रूपी महान आदर्श वाक्य का स्मरण दिलाकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ डरना नहीं कोई क्योंकि मनुष्य जाति के इतिहास में देखा जाता है कि जितनी शक्तियों का विकास हुआ है सभी साधारण मनुष्यों के भीतर से ही हुआ है संसार में बड़े बड़े जितने प्रतिभाशाली मनुष्य हुए हैं सभी साधारण मनुष्यों के भीतर से ही हुए हैं और इतिहास की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी ही किसी बात से मत डरो तुम अद्भुत कार्य करोगे जिस क्षण तुम डर जाओगे उसी क्षण तुम बिल्कुल शक्तिहीन हो जाओगे संसार में दुख का मुख्य कारण भय ही है यही सबसे बड़ा भ्रम है यह भय हमारे दुखों का कारण है और यह निर्भीकता है जिससे क्षण भर में स्वर्ग प्राप्त होता है अत उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान निबोधक महानुभाव मेरे प्रति आप लोगों ने जो अनुग्रह प्रकट किया है उसके लिए आप लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ मैं आप लोगों से इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी इच्छा मेरी प्रबल और आंतरिक इच्छा यह है कि मैं संसार की और सर्वोपरि अपने देश और देशवासियों की थोड़ी सी भी सेवा कर सकूं।